हरि ओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व ब्रह्मचर्य एक दिव्य शब्द है यह योग का सार है विद्या के कारण यह ब्रस्मृत हो चला है ब्रह्मचर के महत्व पर हमारे महर्षियों ने बहुत बल दिया था ये वह परम योग है जिस पर भगवान कृष्ण गीता में बार बार बल देते हैं छठे अध्याय के चौदाहवें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान के लिए ब्रह्मचर व्रत आवश्यक है ब्रह्मचारी व्रते सत्रहवें अध्याय के चौदाहवे श्लोक में वे कहते हैं कि शारीरिक तप के आवश्यक गुणों में से ब्रह्मचर्य एक है आठवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में एक अन्य कथन है की योगीजन वेद व्यद्याओं के बतलाये हुए ध्येय को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं यह कथन कठोप निषद में भी प्राप्त है महर्षि पतंजलि के राजयोग में भी यम प्रथम सोपान है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अभ्यास यम है इनमें ब्रह्मचर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान योग में भी यम साधक के लिए आधार है महाभारत के शांति पर्व में वह आपको मिलेगा धर्म की कई शाखाए हैं परंतु दम उन सब का आधार है जो व्यक्ति लौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य एक अत्यावश्यक विषय है ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य संसारिक कार्यकलाप का अथवा आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है हरि ओम अब आप सुनेंगे विभिध धर्म संघों में ब्रह्मचर्य प्रत्येक धर्म में युगों तक ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है लोक साहित्य में आदि उपांत यह विचार छाया हुआ है कि तीव्र दृष्टि तथा लोकोत्तर झांकी का यदि एकमात्र नहीं तो भी विशेषकर ब्रह्मचारी ही अधिकारी है मैक इस व्याख्या के पक्षपाती हैं कि वीरपात पवित्रता नाशक है रियो निग्रो जनजाति के सामने यानी कि तांत्रिक चिकित्सकों के लिए ब्रह्मचारी रहने का विधान है क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि यदि औषधि विवाहित व्यक्ति द्वारा दी जाए तो वह निष्प्रभाव सिद्ध होगी लंबीचस का कथन है यदि, कि यदि व्यक्ति यौन संबद्ध यानी कि के कारण अपवित्र है तो देवतागण उसके आह्वान को नहीं सुनते हैं इस्लाम धर्म में मक्का की तीर्थ यात्रा के समय व्यक्ति से पूर्ण ब्रह्मचर की अपेक्षा की जाती है ये ब्रह्मचर यहूदी भक्त मंडली के लिए इस सिनाई में इस दर्शन तथा मंदिर में प्रवेश से पूर्व अपेक्षित है प्राचीन भारत मिस्र तथा यूनान में यह नियम था कि उपासक को पूजा काल तथा पूजा से पूर्व मैथुन से अवश्य अलग रहना चाहिए ईसाई धर्म में भी ब्रह्मचर्य, यानी कि दीक्षा तथा युखारिस्त परम प्रसाद की तैयारी में अपेक्षित है श्रेष्ठतम प्रकार का ईसाई ब्रह्मचारी ही होता था ईसाई धर्म उपदेशक ब्रह्मचर्य की प्रशंसा किया करते थे। उनकी दृष्टि में विवाह उन लोगों के लिए गौर हटावा था जो ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ थे यूनानी घर के यानी कि धर्म अध्यक्ष सदा ब्रह्मचारी हुआ करते हैं क्योंकि वे मठवासियों में से चुने जाते हैं कोई भी साधु किसी स्त्री के हाथ अथवा बाल पकड़ते समय दूषित विचार से उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुकता है अथवा उसके शरीर के किसी न किसी अंग का स्पर्श करता है तो वह अपने धर्म संग पर कलंक तथा आप प्रतिष्ठा लाता है वर्तमान दीक्षा का संकल्प आजीवन सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना है जैन लोग अपने मुनियों पर ये नियम भलात लाते हैं कि वे सभी प्रकार के यौन संबंधों से अलग रहें, स्त्री संबंधी व्यस्यों की चर्चा ना करें तथा स्त्री की आकृति का चिंतन ना करें कामुकता की इन शब्दों में निंदा की गई है करोड़ों दुर्गुणों में से कामुकता सबसे बुरा दुर्गुण है इस नियम के सहायक अन्य नियम भी है तथा असुची प्रकार के सभी कर्मों का विशेषकर ऐसे कर्म अथवा शब्द का निषेध जो प्रमुख नियम के भंग करने की दिशा में ले जाता हो अथवा जिससे ऐसा विचार उत्पन्न हो कि नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा था भिक्षु जिस स्थान में कोई स्त्री उपस्थित हो वहां ना सोए अथवा यदि कोई वयस्क व्यक्ति उपस्थित न हो तो स्त्री को पांच छह शब्दों से अधिक शब्दों में पवित्र श्रद्धांत का उपदेश न करे अथवा यदि विशेष रूप से प्रतिनियुक्त न किया गया हो तो संघनियों को प्रबोधित न करे अथवा स्त्री के साथ एक ही मार्ग से यात्रा न करे भिक्षा के लिए फेरी करते समय वह समुचित रूप से वस्त्र धारण करे तथा निची दृष्टि किए हुए चले वह निर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी स्त्री से यदि वह उससे संबंधित नहीं है तो वस्त्र स्वीकार न करे दूषित विचार से स्त्री को स्पर्श करना अथवा उसके साथ बातचीत करना तो दूर रहा वह उसके साथ एकांत में बैठे भी नहीं बौद्धियों का भिक्षु संघ परिमोख के दो नियमों द्वारा व्यवस्थित होता था इनमें प्रथम चार विशेष महत्व के थे इन चारों में से किसी भी एक नियम का भंग संघ से निष्कासन से संबंध था अतः वे पराजिक अथवा पराजित संबंधी कार्यों के नियम कहलाते थे प्रथम नियम का कथन है कोई भी भिक्षु जिसने आत्म प्रशिक्षण की पद्धति तथा जीवन नियम को अपनाया है और तत्पक्षात प्रशिक्षण से अलग नहीं हुआ है अथवा नियम के पालन में अपनी असमर्थता घोषित नहीं की है किसी प्राणी यहाँ तक कि पशु के साथ भी मैथुन करता है तो वह पराजित हो गया है वह अब संघ में नहीं रहा प्रशिक्षण से अलग होना वेश को त्याग करने संघ से अलग होने तथा संसारिक जीवन में वापस जाने के लिए एक परिभाषिक शब्द था यह कदम संघ का कोई भी सदस्य किसी समय उठाने को स्वतंत्र था कहा जाता है कि चिरकुमारी संघ का प्रवर्तन नूमा ने किया था वितीस वर्ष तक अविवाहित रहती थीं। ब्रह्मचर के भंग का दंड जीव दफनाना था यह कुमारियां अपने असाधारण प्रभाव तथा व्यक्तिक मान मर्यादा के कारण प्रतिष्ठित थी उनके साथ वैसा ही सम्मान सूचक व्यवहार किया जाता था जैसा सम्मान समानता राजपरिवार के लोगों को दिया जाता था इस भांति जनपद पर एक कर्मचारी अधिकार चिन्ह लिए हुए उनके आगे आगे भागता था तथा सर्वोच्च दंड अधिकारी उनको मार्ग देता था उन्हें कभी कभी वाहन में सवार होने की विशेष सुविधा प्राप्त थी सार्वजनिक क्रीड़ाओं में उनके लिए सामान्य स्थान नियत रहता था मृत्यु उन्हें सम्राटों के समान ही नगर सीमा में ही दफनाने दिया जाता था क्योंकि वे विधि से परे होती थीं। उन्हें कृपादान दान का राजकीय विशेष अधिकार प्राप्त था क्योंकि यदि प्राण दंड के लिए ले जाया जाता हुआ कोई अपराधी इन्हें मार्ग में मिल जाता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था दार्जिलिंग में तिब्बती लोगों की एक विशाल नई बस्ती में कुली का काम करने वाले सैकड़ों व्यक्ति भूतपूर्व लामा हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने से संबंध कठोर दंड से बचने के लिए अकेले अथवा अपने जार अथवा जाली के साथ तिब्बत से भाग आए हैं अपराधी की भर्सना की जाती है और यदि कोई अपराधी पकड़ा गया तो भारी अर्थ दंड तथा अवमानना के साथ संघ से निष्कासन के अतिरिक्त वह खुले आम शारीरिक दंड का भागी होता है सन यानी कि सूर्य कुमारियां जो एक प्रकार की पुजारी होती थीं, कि दुराचार का पता यदि चल जाता तो उन्हें जिव्य दफनाने का दंड दिया जाता था हरि ओम अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन का आधार ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के लिए परम आवश्यक है यह अति वांछनीय है यह परम महत्वपूर्ण है पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं इंद्रिय निग्रह अथवा ब्रह्मचर्य वे आधार से है जिस पर मोक्ष की पीठी का स्तर है यदि आधारशिला शुद्ध नहीं है तो भारी वर्षा में अधिरचना रचना हो जाएगी इसी भांति यदि आप ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित नहीं है यदि आपका मन कुचारों से प्रमथित है तो आपका पतन हो जाएगा आप योग की निराशी शिखर पर अथवा उच्चतम निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच सकेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य में शुभ प्रतिष्ठित नहीं हैं, तो आपके आत्मसक्ष अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है ब्रह्मचर्य सास्वत आनंद के लोक का द्वार खोरने के लिए सर्वकुंजी है ब्रह्मचर्य योग का आधार ही है जिस प्रकार प्रकार जीरो और पर निर्मित भवन का होना है, है, उसी यदि आपने समुचित नहीं डाली अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं की है तो आप ध्यान से चित हो जाएंगे आप भले ही बारह वर्षों तक ध्यान करते रहें, पर यदि आपने अपने हृदय की अंतरतम गुहा में चिरकाल से स्थित सूक्ष्म काम वासना अथवा तृष्णा के बीच को विनष्ट नहीं किया है तो आपको समाधि में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी काया सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य एक आधार है इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है यह परम आवश्यक है योगाभ्यास से वीर ओ शक्ति में रूपांतरित हो जाता है योगी का शरीर सिद्ध होता है उसकी चेस्टाओ में रमणीयता तथा शालीनता होती है वह यथेक्ष काल तक जीवित रह सकता है इसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं आध्यात्मिक साधक का वर्णन किया हुआ साधना पथ कर्मयोग उपासना राजयोग हठ योग, योग अथवा वेदांत कोई भी हो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता पर उसके लिए ब्रह्मचर्य साधना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्ता है सभी साधकों से पूर्ण इंद्रिय निग्रह की साधना की अपेक्षा की जाती है एक सच्चा ब्रह्मचारी ही भक्ति का विकास कर सकता है एक सच्चा ब्रह्मचारी ही योग अभ्यास कर सकता है एक सच्चा ब्रह्मचारी ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है ब्रह्मचर्य के अभाव में कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है कामुक्ता व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता पर घातक प्रहार करती है जब तक आप कामुक्ता पर नियंत्रण नहीं कर लेते और ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते तब तक आपके लिए भगवत सायुज्य के दिशा में ले जाने वाले अध्यात्म पथ में प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है जब तक आपकी नासिका को कामुक्ता की गंध मधुर प्रतीत होती है तब तक आप अपने मन में उदात विधि विचारों को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं जिस व्यक्ति में काम भावनाबद्ध मूल है वह शतकोटि जन्मों में भी वेदांत को हृदय करने तथा ब्रह्म साक्षात्कार करने का भी शब्द भी नहीं देख सकता जहां काम वासना ने अपना डेरा डाल रखा हो वहां सत्य निवास नहीं कर सकता है अतिशम भोग पद पर एक महान अंतराय है यह आध्यात्मिक साधना पर निश्चय ही रोक लगाता है उदात्त विचारों को मन में प्रश्रय देकर नियमित ध्यान के द्वारा काम वासना के आवेग पर नियंत्रण करना चाहिए काम शक्ति का पूर्ण उदात्तीकरण करना चाहिए तभी साधक पूर्ण सुरक्षित रह सकता है वासना का पूर्ण विनाश ही चरम आध्यात्मिक आदर्श है यौन आकर्षण कामक विचार तथा कामावेग ये तीन भगवत साक्षात्कार के मार्ग की, की महान बाधाएं हाँ हैं यदि कामावेग नष्ट भी हो जाए तो भी यौनाकर्षण दीर्घ काल तक बना रहता है और साधक को उत्पीड़ित करता रहता है यौन आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होती है षण व्यक्तियों को इस लोक के बंधन में डालता है पुरुष अथवा स्त्री के शरीर का प्रत्येक काम तत्व से प्रभावित होता है मन तथा काम रस से आपूरित होते हैं। पुरुष स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किए बिना उनसे वार्तालाप किए बिना रह नहीं सकता उसे स्त्री की संगति से सुख प्राप्त होता है स्त्री भी पुरुष की ओर दृष्टिपात किए बिना उनसे वार्तालाप किए बिना नहीं रह सकती पुरुष की संगति से सुख प्राप्त होता है यही कारण है कि पुरुष अथवा स्त्री के लिए यौन आकर्षण को नष्ट करना अत्यधिक दुस्साध्य होता है यौन आकर्षण भगवत कृपा के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता कोई भी मानवीय प्रयास इस यौन आकर्षण की प्रबल शक्ति को पूर्णतः उन्मोलित नहीं कर सकता नित इंद्रिय बहुत ही अनिष्ट करती है कामुक दृष्टि को नेत्र के विभिचार को नष्ट कीजिए सभी मुख आकृतियों में भगवान के दर्शन करने का प्रयास कीजिए वैराग्य विवेक तथा जिज्ञासा की धारा बारंबार उत्पन्न कीजिए अंततः आप ब्रम्हतवा शाश्वत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे उदात्त दिव्य विचारों को पुनः पुनः उत्पन्न कीजिए तथा अपने जप तथा ध्यान में वृद्धि कीजिए कामक विचार नष्ट हो जाएंगे यदि आप काम के दास बनते हैं तो कला तथा विज्ञान के ज्ञान से क्या लाभ उपाधियों तथा प्रतिष्ठा से क्या लाभ भगवान के जब ध्यान तथा मैं कौन हूं की जिज्ञासा से क्या लाभ प्रथम इस प्रबल आवेग को इंद्रिय निग्रह के कठोर तप द्वारा नियंत्रित कीजिए उन्नत ध्यान करने से पूर्व कम से कम अति नियम शारीरिक ब्रह्मचर का पालन कीजिए तत्पश्चात मानसिक ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कीजिए आप सभी के बीच में एक प्रक्षर अथवा कालिदास एक वर, वर्ड्सवर्थ अथवा वाल्मीकि, एक संभावनीय संत एक जैवियर भिस्पतामा हनुमान अथवा लक्ष्मण जैसा अखंड ब्रह्मचारी एक विश्वा मित्र अथवा वशिष्ठ डॉक्टर जेसी बोस अथवा रमन जैसा महान वैज्ञानिक ज्ञानदेव अथवा गोरखनाथ जैसा योगी शंकर तथा रामानुज जैसा दार्शनिक तुलसीदास रामदास अथवा एकनाथ जैसा भक्त हो सकता है अतः आप ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्रच्न क्षमताओं तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं को जागृत कीजिए तथा शीघ्र भगवत चेतना प्राप्त कर एक जीवन की विपत्तियों तथा इस जीवन के सहगामी जन्म मृत्यु तथा शोक रूपी अनिष्ठों को पार कर जाइए वे ब्रह्मचारी धन है जिससे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है वह ब्रह्मचारी और भी अधिक धन है जो काम वासना को नष्ट करने तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए सच्चाई पूर्वक संघर्षरत है वे ब्रह्मचारी तो सर्वाधिक धन है जिसने काम वासना का पूर्णतया उन्मूलन कर डाला है तथा आत्मसक्षत्कार प्राप्त कर लिया है ऐसे उन्नत ब्रह्मचारियों की जय हो वे इस पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं, उनकी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हूं हरिओम अगले भाग में हम जानेंगे गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य तब तक के लिए नमस्ते